श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग श्री रामकृष्ण देव और नरेंद्र नाथ का अलौकिक संबंध श्री राम कृष्ण देव से ग्रंथकार का नरेंद्र नाथ की प्रशंसा सुनना रतन नामक यदूलाल मल्लिक के बगीचे के प्रधान कर्मचारी के साथ बात करते हुए हमें दिखाकर श्री रामकृष्ण देव ने कहा था ये लड़के अच्छे ही हैं डेढ़ परीक्षा पास कर ली है एफ परीक्षा के लिए उस साल हम तैयारी कर रहे थे शिष्ट शांत है किंतु नरेंद्र सा एक भी लड़का मुझे अब तक नहीं दिखाई पड़ा जैसा गाने बजाने में वैसा पढ़ने लिखने में वैसा ही बातचीत में और फिर धर्म विषय में भी वह रात भर ध्यान करता है ध्यान करते करते भोर हो जाती है होश नहीं रहता मेरे नरेंद्र के भीतर थोड़ी भी कृत्रिमता नहीं है बजा देखो तो ठंड ठंड शब्द होता है दूसरे लड़कों को देखता हूँ मानो आंख कान दबा कर किसी तरह दो तीन परीक्षाओं को पास कर लिया है बस वहीं तक उतना करते ही मानो उनकी सारी शक्ति निकल गई है परंतु नरेंद्र वैसा नहीं है हंसते खेलते सब काम करता है पास करना उसके लिए कोई बात ही नहीं वह ब्राह्मण समाज में भी जाता है वहाँ भजन गाता है परंतु दूसरे ब्राह्मों की तरह नहीं वह यथार्थ ब्रह्म है ध्यान करने के लिए बैठते ही उसे ज्योति दर्शन होता है उसे मैं यूँ ही प्यार नहीं करता यह सब सुनकर हम लोग मुक्त हुए और नरेंद्र के साथ परिचित होने के लिए हमने उससे पूछा महाराज नरेंद्र नाथ कहाँ रहता है उत्तर में श्री कृष्ण देव ने कहा था नरेंद्र विश्वनाथ दत्त का पुत्र है घर शिमला मोहल्ले में है बाद में कलकत्ते लौटकर हमने ढूंढ कर पता लगा लिया था तथा यह जानकर कि वही युवक जिसकी निंदा हमने पहले एक पड़ोसी से सुनी थी श्री रामकृष्ण देव का बहु प्रशंसा प्राप्त नरेंद्र नाथ है हम बहुत ही विस्मित हुए और सोचने लगे कैसी भूल है कि बाहर के कुछ कार्यों को देखकर हम कभी कभी दूसरे के बारे में अन्यथा निर्णय कर बैठते हैं उपरोक्त प्रसंग में एक बात और कह देना अच्छा होगा श्री रामकृष्ण देव के श्रीमुख से नरेंद्र नाथ का गुला सुनने के कुछ माह पूर्व एक मित्र के घर पर हमें भाग्यवश श्रीयुक्त नरेंद्र नाथ का दर्शन लाभ हुआ था उस दिन हमने उनका दर्शन मात्र ही किया था भ्रांत धारणा के कारण उनसे परिचय या वार्तालाप नहीं किया था किंतु उनकी उस दिन की बातें हमारे स्मृति पटल पर इस ढंग से अंकित हो गई थी कि इतने दिनों के बाद भी ऐसा प्रतीत होता है मानो उन्हें अभी कल ही सुना है उन बातों को बताने के पहले जिस अवस्था में हमने ये बातें सुनी थी उस विषय का कुछ आभास पाठकों को देना उचित होगा अन्यथा यह स्पष्ट न हो सकेगा कि श्रीयुत नरेंद्र के संबंध में हमें भ्रांत धारणा क्यों उत्पन्न हुई थी जिस मित्र के घर हमने उस दिन नरेंद्र को देखा था वे उस समय कलकत्ते के शिमला मोहल्ले की गौरमोहन मुखर्जी गली में नरेंद्र के मकान के सामने ही किराए के एक दुमझले मकान में रहते थे स्कूल के पढ़ते समय चार पाँच वर्ष तक हम लोग सहपाठी थे प्रवेशिका परीक्षा देने के दो वर्ष पूर्व विलायत जाने की इच्छा से वे बंबई तक गए थे किंतु कुछ कारणों से विदेश जाने में असमर्थ होकर एक समाचार पत्र के संपादक बन गए थे और बीच बीच में बंगला में निबंध तथा कविता लिखकर पुस्तकें प्रकाशित करते थे कुछ दिन पहले उन्होंने विवाह कर लिया था और उसके बाद अनेक लोगों से सुनाई पड़ा था कि उनका स्वभाव बिगड़ गया है तथा असदुपाय से पैसा कमाने में वे संकोच नहीं करते यह जानने के लिए कि यह बात सत्य है अथवा मिथ्या हम लोग उस दिन अकस्मात उनके घर पर पहुंच गए थे नौकर द्वारा खबर भेजकर हम लोग बाहर के कमरे में बैठ गए इतने में एक युवक एकाएक आग घुसा और घर के स्वामी के परिचित की भांति संकोच एक मोटे तकियों को टेक कर एक हिंदी गाने का अंश गुनगुनाने लगा जहाँ तक याद है वह गाना श्री कृष्ण के संबंध का था क्योंकि कन्हई और बाँसुरी ये दो शब्द हमारे कान में स्पष्ट रूप से प्रविष्ट हुए थे शौकीन न होने पर भी युवक के साफ वस्त्र केस सवारने का ढंग और उदास दृष्टि के साथ कृष्ण की बाँसुरी का गाना और हमारे बिगड़े हुए साथी की घनिष्ठता का संयोग देखकर हम उन्हें अच्छी नज़र से नहीं देख सके कमरे में और भी लोग बैठे हैं इस पर जरा भी ख्याल न करके उन्हें उस प्रकार निसंकोच व्यवहार करते देखकर हमने निश्चय कर लिया कि हमारे उस बिगड़े हुए मित्र के ये भी एक सहयोगी होंगे और इस प्रकार के साथी के साथ मिलकर ही उनका अधब हुआ है खैर कमरे में हमें देखकर भी उनके उदासीन बने रहने के कारण हम भी उनसे परिचय प्राप्त करने में अग्रसर न हो सकें